महाभारत आदि पर्व सदधिक द्विशतमोध्याय पांडवों का हरसिनापुर में आना और आधा राज्य पाकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के द्वारा द्वारिका के लिए प्रस्थान द्रुपदुआ एवं महाप्राज्य यथार्थ विजराध्य मापी परमो हर्ष संबंधो कृते प्रभो द्रुपद बोले महाप्राज्य विदुर्जे आज आपने जो कुछ मुझसे कहा है सब ठीक है प्रभो कौरवों के साथ यह संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हुआ है गमनम चापे युक्त सियादृढ़ा महात्मना न तो तावन्मया स्वयं गिरा यदा तू मनते वीरकुंतीपुत्रो युधिष्टि भीमसेनार्जुनौ चमौ च पुरुष रामकृष्ण चर्म जौ तदाग्छंत पांडवा एतौ ही पुरशव्याघ्रवेशापृहृत महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी अत्यंत उचित ही है तथापि मेरे लिए अपने मुख से उन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है यदि कुंती कुमार वीरवर युधिष्ठिर धीमसेन अर्जुन और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव जाना उचित समझे तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहां जाना उचित समझते हों तो ये अवश्य वहां जाएं क्योंकि ये दोनों पुरुष सिंह सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं युधिष्ठिर वाच परवतो व्यय राजयी सर्वे सहा अनुगाह यथा वक्षसी नीतिया तत्ष्याम हे भजम युधिष्ठिर ने कहा राजन हम सब लोग अपने सेवकों से ही सदा आपके अधीन हैं आप स्वयं पूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे वै सम्पावाच तथो प्रभिवासुदेव गमनम रोचते यथावा मनते राजा द्रुपद सर्वधर्मवित वैशं पान जी कहते हैं जन्म विजय तब वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रपद जैसा उचित संधि वैसा किया जाए यथैव द्रुपुवाच यथ मंडते वीरोसुरषोत्तम प्राप्त कालम महाबाबू सा बुद्धिर्श्चिता यथ महाभागा कौंते या मं सांत तथा वासुदेव से पांडुपुत्र संशय द्रुपबोलेह कुलकेरत्न वीरवरपुरषोत्तम महाबाहू उस समय जो कर्तव्य उचित समझते हो, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं उसी प्रकार इन भगवान वासुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय हैं एवं आत्मी हैं इसमें संशय नहीं है न तध्यायत कोणते य पांडुपुत्रो जिरा यथेसा पुरुष व्याघ्र श्रेयोध्याय के पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं उतना ध्यान कुंती नंदन पांडुपुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते वै वैशमच प्रथायास्त तथा वेशम प्रवेश महादेश पाद स्पृष्ट्वाथायास्तु शेषा च महिम दृष्टवा तु देव कुंती हैं महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए वहाँ उन्होंने धरती पर माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम किया विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी कुंतीवाच व चित्रवीर पुत्रा कथम चिंतास जातां तत्साद गृह ज्यागता कुरित चिंतया पुत्रां यथा कुशलिन स्ता तव पुत्रस्त जीवंती ताष यहा परुत्र अरिष्टा वर्धेस्ता तथा तव तो पुत्रास्त मैं सुरक्षि दुखास्तु प्राप्ता तथा प्राणांतिकामया अतः परम जाना कर्तव्य ज्ञात अर्सी कुंती बोली विदुर जी आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित हैं लाक्षा गृह में आपने इन सबके प्राण बचाए हैं और अब यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं कछुआ अपने पुत्रों का वे कहीं भी क्यों न हो मन से चिंतन करता रहता है इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण एवं संवर्धन करता है उसी के अनुसार जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं भरतश्रेष्ठ आप ही इनके रक्षक हैं तात् जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवें की माता करती है उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है अब तक मैंने बहुत से प्राणांतक कष्ट उठाए हैं इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं नहीं जानती यह सब आप ही जाने वाणुवाच इतव वा मुक्ता दुखार्ता सुसोच परमातुरा भ्रणपत्या ब्रभित छत्ता माँ शोच भारत वह कहते हैं यो कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा तुम शोक न करो विदुर्वाच न विनश्यंति लोकेशु तव पुत्रा महाबलाचिरे ना नालीन स्वराज्यस्था ते बाधव सहित सर्व शोक माधवी विदुर बोले यदुकुल नंदनी तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में दूसरों को सताने से नष्ट नहीं हो सकते अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं अतः तुम शोक मत करो वाच तत समुता द्रुपदे न महात्मना पांडवा शष्ण्य विदुरश्च आदा य्रौपदीम कृष्णाम कुंतीम चै जशस्विनी सविहारम सुखम जगम नगरम नागसा हु वह सम्पान कहते हैं राजन तदनंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव श्रीकृष्ण और विदुर द्रुपद कुमार कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले कक्षा भूषितान सुवर्णकक्षाग्रैवेया सुवर्णाकुशभूषिता जाूूनपरीशा प्रविणकटा मुखाधिषिता महामात्रशस्त्रताह्रम प्रदत राज गजा वरवर्ण रहस्रम वै सुवर्ण पढ़व चतुर्भुजुरां भानुम्च पंचा प्रदरां सुवर्णपरीबर्हाँ वरचा मानास्वाच पंचा सहस्रम प्रदत नृप दासनामुत राजा प्रदो वरभूषण तत सहस दा प्रद वरधन हैमा श्यासन भाजना च चा गोधनानि प्रिथक प्रिथक पांचाल राजा परमं पृथक् पृथक्तुश कोटि पांचाज परम प्रही शिविका कन्यार्थे पूत नावतालो चापि दुधनम हरणम चाप् पांचा घाति सौमकृष्टुम यगनीं गृह भारत नानद्य महाने बहु भे तुर शब्द सहस्त्र उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें एक हजार सुंदर हाथी प्रदान किए जिनके पीठों पर सोने के अहदे कसे हुए थे और गले में सोने के आभूषण शोभा पा रहे थे उनके अंकुश भी सोने के ही थे जम्बुनद नामक सुवर्ण से उन सबको सजाया गया था उनके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी बड़े बड़े महावत उन सब का संचालन करते थे वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे राजा ने पांचों पांडवों के लिए चार घोड़ों से जुटे हुए एक एक हजार रथ दिए जो सुवर्ण और मणियों से विभूषित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते थे और सब ओर अपनी प्रभा बिखेर रहे थे इतना ही नहीं राजा ने अच्छी जाति के पचास घोड़े भी दिए जो सुनहरे सास बाज से सुसज्जित और सुंदर छबर तथा मालाओं से अलंकृत थे उनके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित दस हजार दासियाँ भी दीं साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले एक हजार दास पांडवों को भेंट दिए बहुत सी सयाएँ आसन और पात्र भी दिए जो सब के सब सुवर्ण के बने हुए थे दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए इन सबकी पृथक पृथक संख्या एक एक करोड़ थी इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को ऊपरयुक्त वस्तुएं अर्पित की सौ पालिकियाँ और उनको ढोने वाले पाँच सौ कहार दिए इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए ये सभी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया जन्मे जय दृष्ट दुम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़ सवारी पर बैठाने के लिए ले गए उस समय सहस्त्रों प्रकार के बाजे एक साथ बज उठे शुवा चाप्यागता धृतराष्ट्रेशर प्रतिग्रहाय पांडूना प्रेषयामास कौरवान्दा धृतराष्ट्र पांडव पांडववीरों का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए कौरवों को भेजा विकर्णम च महे श्वास चित्रसेन चारत द्रोणम च परमेश्वास गौतम कृपमे चरत विकर्ण महान धनुर्धर महांधनुरचिसेन विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य गौतम वंशी भेजे गए थे तेस्ते पवृतावीरा शोभमला नगर हस्तिनपुर चल प्रवेशुस्त पांडवा नग पांडवा नगता धुवागरास्त कुतूहला मंडयाचक्रे त्र नगर नागशावय मुक्तपुष्पावकर्ण तज्जलि तो सर्वधूत दिव्यधूपेन मंडनेशा संत पताकोतमल पुराम बभ शंखरी निनादाबाद तृणेन कौतूहलन नगर दिव्यमिवाभवत तथे का दुख विनाशना नह तत्चा बचावाच पौरे प्रिय चीष उदीरता पांडवा हृदय इन सबसे घिरी हुए शोभाशाली महाबली वीर पांडवों ने तब धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहल व हस्तिनापुर नगर को अच्छी तरह से सजा रखा था सड़कों पर सब और फूल बिखरे गए थे जल का छिड़काव किया गया था सारा नगर दिव्य धूप की सुगंध से मह कर रहा था और भांति भांति की प्रसाधन सामग्रियों से सजाया गया था पताकाएँ फहराती थी और ऊंचे गृहों में पुष्पहार सुशोभित होते थे शंख भेरी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की धनु से वह अनुपम नगर बड़ी शोभा पा रहा था उस समय कौतूहलवस सारा नगर दे दिप्यमान साहू उठा पुरुष सिंह पांडव प्रजाजनों के शोक और दुख का निवारण करने वाले थे अतः वहां उनका प्रिय करने की इच्छा वाले प्रवासियों द्वारा कही हुई भिन्न भिन्न प्रकार के हृदय बातें सुनाई पड़ी अयम स पुरुष व्याघ्र पुनरायाति धर्मवे यो न स्वाणी वायाद आंधर् परि रक्षती कह रही थी ये ही वे नरश्रेष्ठ धर्मज्ञ पुनः यहाँ पधार रहे हैं जो धर्म पूर्वक अपने पुत्रों की भांति हम लोगों की रक्षा करते थे अद्य पाण्डुर्महाराजो बना देव जन प्रिय आगत प्रिय प्रियम अस्माकूर नात्र संशय इनके आने से निसंदेह ऐसा जान पड़ता है आज प्रजाजनों के प्रिय महाराज पांडु ही मानो हमारा प्रिय करने के लिए वन से चले आए हों किम नाद्य कृतम तात सर्वे प्रियम न परम प्रियन कुंती सुतावीर नगर पुनरागता कुंती के वीर पुत्र यदि पुनः इस नगर में चले आए तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य नहीं संपन्न हो गया यदि दत्त यदि हुत विद्यते यदि न तपह ते नठंत नगरे पांडवा शरदा शत यदि हमने दान और होम किया है यदि हमारी तपस्या शेष है तो उन सब के पुण्य से ये पांडव सौ वर्ष तक इसी नगर में निवास करें ततस्ते धृतराष्ट्रे भीस्म से च महात्मन चक्रोपादाभिवंदनम इतने में ही पांडवों ने धृतराष्ट्र महात्मा भीष्म तथा तो अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सबके चरणों में प्रणाम किया कृप्वा तो कुशल प्रश्न सर्वेण नगरेण चिशंताये स्मानी धृतराष्ट्र से फिर समस्त नगरवासियों से कुशल प्रश्न करके वे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहलों में गए दुर्योधन से महषी काशीराज सुता धृतराष्ट्रीय पुत्राण वधू सहित पांचा प्रतिजग्राह द्रौपदी श्रीमांजया पूजाहां सचीदेवीता वबंदे तत्र गांधारिम माधवी कृष्णया सह आशीष प्रयुक्ता प्रयुक्तालीस परिसाधारी कृष्णाम कमलोचना पुत्राण पांचाली मृत्यु रेत मत साचित प्राह युक्त सुबलात्मजा उस समय दुर्योधन की रानी ने जो काशीराज की पुत्री थी धृतृ धित्र, पुत्रों की अन्य वधुओं के साथ आकर लक्ष्मी के समान सुंदरी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की अगवानी की द्रौपदी सर्वथा पूजा के योग्य थी उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो शचि देवी ने पदार्पण किया हो दुर्योधन पत्नी ने उसका भली भारती सत्कार किया वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहुरानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा लिया कमल सदृश नेत्र वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि यह पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है यह सोचकर सुबल पुत्री गांधारी ने युक्ति से विदुर को बुलाकर कहा गांधार गांधार्युवाच कुम राजसुताम छुम सपरिक्षम पांडवनिवेशनम शीघ्र दीयताम योचते करणे न मुहूर्त नक्षत्रे न फिर गांधारी ने कहा विदुर यदि तुम्हें जते तो राजकुमारी कुंती को पुत्र वधु से शीघ्र ही पांडु के महल मिले जाओ और वहीं इनका सारा सामान और भी पहुँचा दो उत्तम करण मुहूर्त और नक्षत्र से शुभ तिथि को उस महल में इन्हें प्रवेश करना चाहिए जिससे कुंती देवी अपने घर में पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रह सके वनवाच तथेत तदा छत्ता का मास त पूजयामास्यरथम बाधवा पांडवा सदा नागरा श्रेणी मुख्याच पूजयनते स्म भिस्मोत्रोणस्त कर्णों बालिकता कर शासनाधतराष्ट्रकुर्वतिथि क्रिया विहरता पांडवा महात्म नेता कार्य से राज सासना वैश्वान जी कहते हैं जन्म बहुत अच्छा कहकर उसी समय विदुर ने वैसी ही व्यवस्था की सभी बंधु बांधवों ने पांडवों का उस समय अत्यंत आदर सत्कार किया प्रमुख नागरिकों तथा तो सेठों ने भी पांडवों का पूजन किया द्रोण कर्ण तथा पुत्र सहित बाल्क ने धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का आतिथ्य सत्कार किया इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले महात्मा पांडवों के सभी कार्यों में विदुर जी ही नेता थे उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था विश्रांता महात्मा न कंचित महाबला आहूता धृतराष्ट्रेन राज्ञा सांत कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्मजी ने बुलाया धृतराष्ट्रवाच भ्रातृ सह कौंतीय निबोध गद पांडूना वर्जिम राज्यम पाण्डूना पाली जगत शासना कौंतीय मम भ्राता महाबलः महाबल कृतवान्ुष्क कर्म निवाशापति तस्मा कौंतीय शासनम कुरुमा चिं मम पुत्रा दुरात्म दर्पाहकार संयुता शासनमें न क्यों मम नि युधिष्ठि स्व्यात अवलिप्ते दुरात्में पुनर्वो विग्रहो मां भूतखाणव प्रथमा बोले कुंती नंदन युधिष्ठि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे अपने भाइयों से ध्यान देकर सुनो कुंती नंदन मेरी आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया और पांडु ने ही जगत का पालन किया मेरे भाई पांडु बड़े बलवान थे राजन वे मेरे कहने से सदा ही दुष्कर कार्य किया करते थे कुंती कुमार तुम भी यथासंभव शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो विलम्ब न करो मेरे दुरात्मा पुत्र दर्प और अहंकार से भरे हुए हैं यधिष्ठिर वे सदा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए उन बलाभिमानी दुरात्माओं के साथ तुम्हारा फिर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए इसलिए तुम खांडो प्रस्थ में निवास करो न च वो वसतः कश्चिछक्त प्रबाधितुम संरक्षमा पार्थेन तेजशाल बज्र अर्धम राज्य से संप्राप्य खांडव प्रथम आविष वहाँ रहते समय कोई तुम्हें बाधा नहीं दे सकता क्योंकि जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन वहाँ तुम लोगों की भली भांति रक्षा करेंगे तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रथम चल कर रहो धृत्रष्टवाच अभिषेक संभारा छत्रिक्त कैष्या वै गुरुनंदनम ब्रामणा नयकमश्रेष्ठा श्रेणी मुख्या से सर्व आहूयताम प्रकृत बांधवा च विशेषत पुण्याच तम तात गोसहयता ग्रास मुख्याो दीयता दक्षिणा अंगदे मुकुटम् छद हस्ताभरणय मुक्तावलिस्कादीनकुंडला कटिमंध जूत्रम चथोधर निबंधन अष्टोतरसहस्रम तो ब्राह्मणाधीता गजा जाहनवी सलिल शीघ्र आनयन पुरोहित सेशेकोल क्लिंद सर्वाभरणूषित ओपवाहोपरिगत्य चामीजित सुवर्णपरिचिण शेत छत्रेण शोभित जय तीक्यूयम नृपे तथा दृष्टि कुंतीशत ज्येष्ट आजबीरम जुतिषित प्रीता प्रीतेर मन था प्रसंसन पुरे जन पाण्डवृतोपकार से राज्य दत्वा मम प्रतिक्रियामद भविष्य न संशय फिर धृतराठ ने विदुर से कहा विदुर तुम राजभिषेक की सामग्री लाओ इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए मैं आज ही गुरुकुल नंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूंगा वेद वेदता विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण नगर के सभी प्रमुख व्यापारी प्रजा वर्ग के लोग और विशेषतः बंधु बांधव बुलाए जाए तुण्यावाचन कराओ और ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ एक सहस्त्र गौवें तथा मुख्य मुख्य ग्राम दो विदुर दो भुजबंध एक सुंदर मुकुट तथा हाथ के आभूषण मगाओ मोती की कई मालाएँ हार पदक कुंडल करधनी कटिसूत्र तथा उदरबंध भी ले आओ एक हजार साठ एक हजार आठ हाथी मगाओ दिन पर ब्राह्मण सवार हों पुरोहितों के साथ जाकर वे हाथी शीघ्र गंगा जी का जल ले आए यदि तिर अभिषेक के जल से भींगे हों समस्त आभूषणों से उन्हें विभूषित किया गया हो वे राजा की सवारी के योग्य गजराज पर बैठे हों उन पर दिव्य चवर ढुल रहे हों और उनके मस्तक के ऊपर सुवर्ण और मणियों से विचित्र शोभा धारण करने वाला श्वेत क्षेत्र सुशोभित हो ब्राह्मणों द्वारा की हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति करते हों इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अजमेर कुल तिलक युधिष्ठिर का प्रसन्नमन से दर्शन करके प्रसन्न हुए पुरवासी जन इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें राजा पांडु ने मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपहार किया था उसका बदला इसी से पूर्ण होगा कि का राज्यभिषेक कर दिया जाए इसमें संशय नहीं है वैशं पायन जी कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर भीष्म द्रोण कृप तथा विदुर ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा श्रीवासुदेव उच युक्त में तमहाराज कौरवाणाम यशस्कर शीघ्रमद राजेंद्र यथोक्तम कर तुम अर्सी तब भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज आपका यह विचार सर्वथा उत्तम तथा कौरवों का यश बढ़ाने वाला है राजेंद्र आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण कर डालिए व सम्पावाचित वास्नेमा तदा यथोक्त धृतराष्ट्र से कौरव तस्े महाराज कृष्णदान सदा आगत कुे पूजित सन्द सुगण मूर्धा सि्राह्मण तो वेदपारगै कामसन्व विधिवत केशवानुमते तपो दोड़ी सौम्य व्यासकेशवो वाईक सोमद्द चातुर्वेद पुरस्कृता अभिषेक तदा चक्रुर्भद्रपीठेश संयुत जेत्वा तो पृथ्वी कृष्णा वशे नृष्भाजसूयाद फिर क्रतु फिर्भूरी दक्षिण स्नावा शव भोदताधवैसवा तो ते आशीर्भर पूजयन मूर्धाषिक्तौरभ्य सर्वाभरणूषि जयती संस्कृत राजनम्षमूर्धाक्त पूजिता कुरु नंदन औपवाह्यम अथारू्येन शोभित राजनुगत राज महेंद्र इव दैवत अतः प्रदक्षिणीकृत नगर नागस वयम तो राजा तो भिसम मुर्धा राजगरे पूजिभ मुर्धाभि कौंतेभ्यनंदत बाधवा गाधारी शोचंत सर्वे ते सहधवै ज्ञावा शोकंत पुत्राणाम धृतराष्ट्रो तो ब्रवीदृप सक्षम वासुदेव से कुरक्षत वैश्व पाजी कहते हैं इतना कहकर वैश्व पाजी कहते हैं इतना कहकर कह भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल्दी करने की प्रेरणा दी विदुर्ज ने धृतराष्ट्र के कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिया इसी समय राजन वहाँ महर्षि कृष्ण रेपायन पधारे समस्त कौरवों ने अपने सुविदों के साथ आकर उनकी पूजा की तब वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों तथा मृदा सिक्त नरेशों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के, के अनुसार व्यास जी ने विधिपूर्वक अभिषेक कार्य संपन्न किया कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म भीष्मौम्य व्यास श्रीकृष्ण बाल्हिक और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर भद्रपीठ पर संयम पूर्वक बैठे हुए युधिष्ठिर का उस समय अभिषेक किया और सबने यह आशीर्वाद दिया कि राजन तुम सारी पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राजसूय आदि यज्ञ याग पूर्ण करने के पश्चात अवृत स्नान करके बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो जन्मेजयों कर उन सब ने अपने आशीर्वादों द्वारा युधिष्ठिर का सम्मान किया समस्त आभूषणों से विभूषित मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर ने अक्षय धन का दान किया उस समय सब लोगों ने जय जयकार पूर्वक उनकी स्तुति की समस्त मुरधा अभिषिक्त राजाओं ने भी गुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया फिर वे राजोचित गदराज पर आरूढ़ हो श्वेत छत्र से शोभित हुए उनके पीछे पीछे बहुत से धनुष मनुष्य चल रहे थे उस समय देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी समस्त हस्तिनापुर नगर की परिक्रमा करके राजा ने पुनः राजधानी में प्रवेश किया उस समय नागरिकों ने उनका विशेष समाधर किया बंद बांधो ने भी मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर का आदर अभिनंदन किया यह सब देखकर वे गांधारी के दुर्योधन आदि सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ शोक शोकातोर हो रहे थे अपने पुत्रों को शोक हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा कौरवों के समक्ष राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा धित्राष्ट्रवाच अभिषेक दुष्प्रापमता गच्छ नृप कृतकृत कौरव आयु पुनर्वाजन्नौषाति तवसती स्म खाडवान्े नृपोत्तम राजधानी इतु सर्व पौर्वा महाभुज विनाश त मृगण लोभात चम्मा खाडवग्रस्त खाडव प्रस्थ पुर्रर्तय ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चयाभक्तिया जंत भजन ते पुरा सुभा राष्ट्रम सृद्ध वै धन धान सामृत तस्माह तस्मा नग धृतराष्ट्र बोली कुनंदन तुमने वह अभिषेक राज्यभिषेक प्राप्त किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है राजन तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए अतः आज ही खांडोप्रथ चले जाओ निर्वश्रेष्ठ पूर्वा आयु नहुष तथा ययाति खांडोप्रथ में ही निवास करते थे महाबाभो वही समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी आगे चलकर मुनियों ने पुत्रवधु के लोभ से खांडवप्रस्थ को नष्ट कर दिया था इसलिए तुम खांडवप्रस्थ नगर को पुनः बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सब ने तुम्हारे साथ वहां जाने का निश्चय किया है तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोग भी उस सुंदर नगर का आश्रय लेंगे निष्पाप कुंती कुमार व नगर तथा राष्ट्र समृद्धशाली और धन धान्य से संपन्न है अतः तुम भाइयों से तुम जाओ वै सम्पावाच प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यम नृपम सर्वे प्रणम्य च स्थिरे तथो घोरम वनम तन्मनुभाव अर्धराज्य समाप्य प्रस्थम आविशन वै सम्पाजी कहते हैं जन्मेजय राजा धित्राष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडव की ओर चल दिए जो भयंकर मन के रूप में था धीरे धीरे वे खाण्डव में जा पहुंचे तत्ते पांडवा तत्र गत्वा कृष्ण पुरोह आन, मा, चक्रे तद्वै परम सर्ग तन्नंतर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पांडवों ने श्रीकृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम लोक की भांति शोभायमान कर दिया वासुदेव जगन्नाथ चिंतया मास वाष महेंद्र चिंतितो राज विश्वकर्माण माध्यत फिर जगदीश्वर भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया राजन उनके चिंतन करने पर इंद्र देव ने उनकी मन की बात जानकर विश्वकर्मा को इस प्रकार आज्ञा दी महेंद्रवाच विश्वकर्मन महाप्राज्य अद्य तत्पुरम इंद्र प्रथम ख्यात दिव्यम ब्रम इंद्र बोले विश्वकर्मन महामते आप जाकर खांडोप्रस्थ नगर का निर्माण करें आ दिव्य और रमणीय नगर इंद्र के नाम से विख्यात होगा वैशम पानुवाच महेंद्र शासना विश्वकर्मा तुकेशव प्रणम्य प्रणिपाताह किम करो निभाषत वास्देवस्तु त्रुवा विश्वकर्मा वैशम पान जी कहते हैं जन्म विजय महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडो प्रस्थ में जाकर वंदनीय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा वासुदेव वाच कुरु राजा महेंद्र पुरसन्निभम इंद्र न कितना महान नम इंद्र प्रस्थम महापुरम श्री कृष्ण बोले विश्वकर्मन तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान एक महानगर का निर्माण करो इंद्र के निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा ततः पुण्य शिवेदे से शांति कृत्ता महारथा नगर मापया मा पुरो ग तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेशों में प्रदेश में शांति कर्म करके महारथी पांडवों ने वेदव्या को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाम करवाया सागर प्रतिपा भीपरीखाल प्राकारेण संपन्न दिवृत्य तेज था पांडुराभ्र प्रकाशन हिमरश्मिभेन चुशुभे तत्पुरश्रेष्ठ नागैर्भोगवती यहाँ उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयाँ बनी थी जो उस नगर के शोभा बढ़ा रही थी श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्जवल चहार दीवार शोभा दे रही थी जो अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी जैसे नागों से भोगवती सुशोभित होती है उसी प्रकार उस चहार से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था प्रक्षे द्वारे द्विपक्ष गुरुड़ प्रख्यय द्वारित प्रख्ययम उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पंख फैलाए गरुण हो ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं अट्टालिकाएं उस नगर की श्रीवृद्धि कर रही थी मेघ की घटा के समान सुशोभित तथा मंत्राचल के समान ऊँचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था विविधरपिय निर्विध्य शस्त्रोपेत सुतमृत सत्रभिश्चामृतम तध्य पन्नगे नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए हैं नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियाँ तैयार करके रखी गई थी जो दो जीभों वाले सांपों के समान जान पड़ती थी इन सब के द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी तत्पयच्चाभ्यासिक युक्तम शुशुभ जोध रक्षित यंत्रजालयोभित जिनमें अस्त्र का अभ्यास किया जाता था ऐसी अनेक अट्ठालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी तीखे अंकुशों बर्छों सतग्नियों तोपों और अन्यन्द्ध सामग्री यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था आशाचक्रे महा महाचक्रे तत्पुर पुरोपुरोत्तम श्रीभक्त महारथ्यम देवतार्जितम लोहे के बने हुए महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगर की अमरणीय शोभा हो रही थी वहाँ विभाग पूर्वक विभिन्न रा स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थी उस नगर में देवी आपत्ति का नाम नहीं था विरोचमान विधय पांडुरे भवनोत्तम तन त्रिभष्ट संशम इंद्रप्रस्थम प्ररोचत अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ सदनों से शोभित व नगर स्वर्ग लोक के समान प्रकाशित हो रहा था उसका नाम था इंद्रप्रस्थ मेघवृंद विवाका से विन विद्युत समृतम तत्र रम्य शिवे से कौरव्य निवेशनम इंद्रप्रस्थ के नमड़ी एवं शुभ प्रदेश में कुल्राज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघ मंडल की भाति दे दीप्यमान था शुष्भेदन संपूर्ण धनाध्यक्ष तछन्द्विजाराजन सर्वेद विद निवास रोचयती स्म सर्वा विधस्त वणिजायुस्तत्रोधनाथिन अनंत धनराशियों से परिपूर्ण होने कारण के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास के स्थान की समानता करता था राजन संपूर्ण वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे उन सब को वहाँ का रहना बहुत पसंद आया अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए सर्वशिल्प विद्र वाषायाभ्या उद्यानि चरम्याणी नगर से समन्त सब प्रकार की शिल्पकला के जानकार मनुष्य भी उन दिनों इंद्र प्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे नगर के चारों ओर रमणी उद्यान थे